शो टॉक संतो मगन भया मन मेरा नंबर फोर्टीन दूसरा प्रश्न पूछा है उपासना यानी क्या जो उपवास का अर्थ है वही उपासना का अर्थ है दोनों में जरा भेद नहीं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 क्योंकि 100 तक जाना फिर 100 से नीचे उतरना इसमें तुम्हें और जागरूकता की जरूरत पड़ेगी ये तो ध्यान का उपाय हुआ नींद का उपाय ना हुआ यह तो ध्यान की विधि है क्या करोगे तुम तुम जो भी करोगे उसी से बाधा पड़ेगी क्योंकि कृत्य और निद्रा में विरोध है निद्रा कृत्य से नहीं आती क्रिया से नहीं आती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 सिर में दर्द हो तो मन जागा रहता है तो हम बिस्तर पर लेट गए हैं कंबलोढ़ लिया है पर्दे गिरा दिए अंधेरा हो गया सन्नाटा हो गया कोई शोरगुल नहीं दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी मगर यह कोई नींद लाने के उपाय नहीं है यह सिर्फ नींद को आने की सुविधा देना है बस ऐसी ही उपासना भी है परमात्मा लाया नहीं जा सकता आता है अपनी मर्जी से आता है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 जापान में झाजेन का जो अर्थ है वही उपासना का अर्थ है झाजेन का अर्थ है बैठना और कुछ न करना उपासना का भी यही अर्थ है बैठना और कुछ ना करना कृत्य के कारण ही हमारे चित्त में चिंताएं पैदा हो जाती कृत्य के कारण ऊहा शुरू हो जाता है कृत्य के कारण तरंगें उठने लगती और जब कुछ कृत्य नहीं करना सब तरंगे शांत हो जाती तो उपासना को तुम कृत्य मत मानना अकृत्य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 घंटों बीत जाते हैं पता नहीं चलता कि समय कहां गुजर गया मगर सिर्फ एक हिम्मत उसमें रखनी पड़ती कि लोग पागल समझेंगे यह सहज उद्घोष होगा लोग तो पागल निश्चित समझेंगे लोग तो समझेंगे दिमाग गया ये क्या कर रहे हो मगर अगर तुम एकांत स्थान खोज सको अपने लिए तो मैं तुमसे कहूंगा यही असली उपासना है और तुम चकित हो जाओगे एक घंटे भर की देववाणी के बाद तुम ऐसे पाओगे जैसे नहाए जन्मों जन्मों के बाद ऐसे ताजे हो गए हल्के हो गए जैसे उड़ सको पर लग गए जैसे जमीन में कोई कशिश ना रही चलोगे और ऐसा लगेगा कि तुम में कोई भार नहीं मस्तिष्क एकदम शांत हो जाएगा शांति नहीं शीतल भी हो जाएगा एक भीतर शीतलता घनी होगी तुम पाओगे न मालूम कितना बोझ मस्तिष्क गिर गया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 पत्नी भी आके सामने खड़ी हो गई और ये नहीं रोका फिर क्या करोगे तो आदमी दबाने की कोशिश करता है उसको ऊपर बैठ जाना चाहता दबा के कैसी झंझट में पड़ना ठीक नहीं ये तो बिल्कुल शुद्ध विक्षिप्तता है तुम अपनी बहुत सी विक्षिप्त को दबाए बैठे हो उसी के कारण तुम विक्षिप्त हो उन्हें निकल जाने दो उन्हें उड़ जाने दो हवा में उन्हें मुक्त कर दो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 और लातिहान में मुद्राओं को शांत आदमी खड़ा हो जाता लातिहान में बैठता नहीं खड़ा होता है ताकि मुद्राएं ठीक से हो सके सिर्फ खड़ा रहता है शांत छोड़ देता अपने को परमात्मा के हाथ में सब तरह से शिथिल कर देता अपने को कह देता जो तेरी मर्जी हो कर अचानक पाता है कि एक हाथ ऊपर उठा अपना ही हाथ ऊपर उठते देखना बिना उठाए घबराने वाला मुद्रा बनने लगी या शरीर डोलने लगा जैसे बीन बजने लगी और सांप नाचने लगा नाच पैदा हो जाता है मुद्राएं बनती हैं सिर घूमने लगता है आदमी चक्कर खाने लगता है कुछ भी हो सकता है सब कुछ संभव है कूदने लगता है फादने लगता है या कभी कुछ भी ना हो शांति खड़ा रहे कुछ भी ना हो वो भी हो सकता है एक घंटे भर का लातिहान और तुम पाओगे जैसे सारे शरीर में जहां जहां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 ये कैसा ध्यान ये कैसी पूजा ये कैसी प्रार्थना क्योंकि उनके पास बंधे ढांचे हैं वो उन्हीं ढांचों को सोच के आए हैं कि कुछ ऐसा हो रहा होगा कि बाबा मुर्दानंद बैठे होंगे और अपनी माला फेर रहे होंगे यहां कोई बाबा मुर्दानंद नहीं यहां जीवन है अपनी पूरी तरंग में अपनी पूरी मस्ती में अपने पूरे आल्लाद में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 जब ये महात्मा बिल्कुल सूख के हड्डी हड्डी हो जाते हैं वो कहते हैं ये है त्याग तपस्या ये है महिमा तुम खुद भी मूढ़ हो तुम्हारी मूढ़ता के कारण तुम्हारे महात्मा भी मूढ़ तुम्हारे पीछे चल रहे हैं तुम जिस बात की प्रशंसा करते हो वही करने लग जाते यहां हम किसी की धारणाएं तृप्त करने को नहीं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 बिल्कुल बुद्ध बना के बिठा दे तो बुद्ध बने के बैठे रहना अपनी तरफ से न करना इसे मैं दोहराता हूं फिर फिर अपनी तरफ से कुछ भी न करना क्योंकि तुम इतने धोखेबाज हो कि तुम ये सब काम अपनी तरफ से कर सकते लातिहान में किसी के हाथ पांव में मुद्राएं आ रही अब तुम खड़े देख रहे हो तुम सोचते हो कि मामला क्या है हम क्यों खड़े सबको कुछ ना कुछ हो रहा है कोई क्या कहेगा कि इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा तुम भी अपना हाथ पैर हिलाने लगे मटकाने लगे बस तुम चूक गए सबके भीतर से ध्वनियां उठ रही तुमने देखा हम ही चुप बैठे रहे हैं, तो बुद्धू मालूम होते अब जब पागलों के साथ हो गए हैं तो पागल ही हो जाने में सार है तुम भी उठाने लगे ध्वनि तुम चूक गए और बाहर से देखने वालों को दोनों बातें एक सी मालूम पड़ेंगी